दी लोग। कर्मा तेल घोस्मृति कर्माक्य प्रति हल काल अवकाश फल चाहत मिड़ते निरुपक्रमण ये दे कर्माखो संयम कर्मा सोटिणी पोलुड़वाय सिंगयपन्होर संय्यम क्यों वोन अफल कोशुन्याय ऐसोर संयम क्य मे अद्ति बल सिंस्व श्लोक ये मच्चे बहुलोखोर संयम कगयीति से शांक गुप्तच्य सूक्ष्म विषय मनमस्क महाज्योतिवरूपोर संयम करते सूक्ष्मी गुप्तनी दुदूर्णी रस्यमाणी અસ્િય દખાસોસ્વી શ્લોક સૌરકુલ સુરતો ભગવાન કો સંયમિહોર પૌસ્તાપ ઘણ્ય અયન ઘુમની વરામડલ અંગુ કુર સકલ મુક્યપુંદસોસ્ ચંદાકો સંયમકર્ણી ज्ञान चुकांक्यूंद्रुवमुको होर संयमकर्णी भ्य अंगुयक गतिश्वाक्यासो भुंबिचक्रहोरं संयमक अन्नमय अन्नम भोंग्रोर शरीर क्यों पर घिणी घाट हौरम भोजिग्यासो कौम नाड़ी संयमकर्णी शरीर मन्नुम जीव स्थिर पंदी श्लोक મુદુડાંવુત્પત્તિ હોતિસ્વરૂપો સંયમકર્ણિ સિદ્ધપુરષોન્ય દર્શન અભ્યાસો યહારિં પ્રતિભાંગાન્પુડિકી સકલ યુવર્ણુકળા નવસો હૃદયમો સંયમકર્ણિહોર ચિતમધર સકલ વિત્યાન્જુસો पुरुष को सत्म मेनयोणन आपुल्य गोचर ह्वय नात विशेषकन् भोग मणुभचा युन्नज्जल क्य ह्रद गुणुन्ोरु संयमकर्णि पुरषुक्यन्पुंदसो હાલ્તી પ્રતિભા ઐકીણી ગંચાત્યાન આી કોસે યગોચર્ધિ પુરુષોક્ય સિદ્ધિંચ્યાસોસ્લિશ્લોક સમતામન મુલિંચા ઉસર્ગમ પરમકો ભેળે અડમણો હયતી મર યો સિદ્ધ મિમંત બંધ કારણ કે ચૈતન્યુ ભરાટુ મુખંયળુકાય અસ્કી દુસ્તંગ શરીરમ બળ સિદ્ધિ ઉદાન વાયુ કો ગેલ્ચિદેતી જલભંગમ હોતિશન ગિરલિંદુ ધાતિ સગંધયાસોસ્ોણક્મંતમર્પાણ કેપનીબુંદસોન અલગ ગગનિંતલનકુલ સમાન વાયુકો જીકિ જન્મા શક્તિવસ્યાસોસ્કિન ऐकनी संबंधम पड़ आकाशीय स्थित हौरम संयमकर्णीनीं दिव्य निलो पंद शरी शरीरुभर संबंध स्थिति होर संयम करौला शरीर किन्कर्षण बंदनी तुट्टे अंतर टे आकाश प्रयान्दय्यासोस् शरी अटुं मी मनत्तौटंटे मुर्अुम शरीर हिस्सा हौटन्हनि हौटनु यमी भराट मुखम वृद्धि हुई किन्मेनत्सा प्रकाशको हतिर मेघ सर्पुत्पयसायासो स्थूलशरी सकल सूक्ष्म विषयां संयम कर्णि भूताल भो नस्कोजिगैयासो भोता वस वैयार्य या हालिम आठ मुख सिद्धिमास््यवना शरीर संपन्ना किगमोन्न भावनाक जीवन शक्यासो यलशरीयपन्ना कायमेन ते रोपल्यं बलि बलम धरी शरीर से मिनीहस देवन्नाश्लो कलल्लुण स्वूप ढेले फैलां सं अस्मृता नुको सोडे ग्रह चात विषय मुन्न अस्कि इंदियालु चलती सांकयमिणीलगत होरुं संयम करन्न वेलाइंदि क्यू हालि मु विदि मिड़ी यकुमुख कर्ण मुंशुट्टिकन्तकुख मुं काल्पकसो हालति यक प्रधान ये मनासु સત્વુરુષય વિના ખ્યાતિમાત્રોર સંયમ ચલણ્ય અસ્કા અસ્ક્યાનોસ્ત વૈરાગ્ય હોરૂં દોષબીજ મનસુક્ કૈબલ્ય વોંદય્યાસોસ્પુ ચલ્લ્યંગ હોરૂં સંયમ્ય पजे सेतन ये भजसे तनि येषन दस्तन अंग प्रे मेजाशस क्षण घेरी घंट दिन्न मड वर्षो मेणिक्रम को संयम कम यक समुस्कसु जाती लक्षुको विना देव जानाकयि मचातिशागोर संयम क्यय मिर्जासुरल अस््य विषय मुन्नुहोर्कि विषय मुन्नुर्थुन अस्म सम्यम हों ક્રમ સુટ્ટિહય ક્રમમ અભ્યકિન અસ્ત વિવેકસમો યસ સત્વુરુષ શુદ્ધિ હોતેલિમ યશોસ્કલ્યુડ્યાસો कवल्य पादल श्लोक जलु अंगन समादिक हाल मल सकल सिद्धिन सिद्धिन्दय्यासोस्तिम खाकिा मर्चा म युगुच्चर मुख्य हौरमश्चल निम्त मेनय भराटुगम युगुच्चर मुख्य होंता वोत्पत्ति होय अवत्तिषा क्यल्लय दुश्रवणी व्यशतिषा वस्तु हौटन लगति शोर मोसो निर्माणक्यचितम से मीम हऊटनुकोहाल्मात्रुष प्रमाणित हो प्रवृत्ति पुड़य कौनयन चिंत वुंटे शेष अनेकं कंधातिशाक्यको हाथी शुभ श्लो तिशोचुवात क्वना युन्नु मन आसयं हालिमो केरे के कर्मा खोताम फोल अब्बी ये हूरम हु हमदार्मे नीसा कल योगिको हई रहती दुस्र बेल मिनी कन्हाय बेंगुम गिदी मेन तय समणु स्रास धानुकोस् य के विभागुण गुण्य मच्चि प्रमच्चणी वेतस्परीस्कन्स्क पूर्व कस्नाकोस्ईर्सुष जाती देश कालमतिशाक्य मकती वंच खालुंती मच्च मच्च रहेति म હોટન કેન્ચીમંત વોટેસ્કંદિસોસ દસ શ્લોક યસાય વન્ટેસ્કલ્ગત્તિ સહોત વેળુ અલગ અલગ મન હૌટન તોટિ ફેર વેસ્ક્ય હાતિ નિચ્ય ચલત હોતિય નિત્ય મિની લગ્ન फोल उत्पत्ति होच कर्म यक मेलुक्यकोय मे न पंचेन्द्रियो वाट ग्रहिंचन विषयालोक त्यक भावाति से युगच्चर्क होत ये यं अतिमंस्वरोसु के तत्व ये कंसेतिसान अस्क्ष्मे वस्तु मेन तय परिणाम शुंटे जोल वस्तुजो भेजो खालुत्पत्तियीसुय कारण कार्यमसी बंधम मणर्य चितक्य प्रा किन्स्त वस्तु क्योसोस् सदा कललिगिवरंजनलेतिवृद्धिमों पुषोपरी होतको कारण हॉय સ્વુકો ફંગ્રાર્યત ત્યગ કારણ કાયમંત વિષયાલખો મનુમળ વિષયાલક્ય કારણ હોરંત હાથી યલ્લય મળસ્વ પ્રકાશં હોણી વન્ટે સ્વેલ दुस्र विषयालु खाति वोत्पत्तिहांव्ययना की चितम के विषयाल को बुद्धिखो वर्त हौट क्यों मेनासु ये हौटनु संचर्च वोक्क्य ची हत स्वबुद्धि ये चेतम के भुरीत भराटुस् भरा अगबेड़म चिंतम के विषया पूर्ति होसोस वोट निंचतीशेष दिव्य दर्शना खोलम आत्म भावकिनक निवृद्धि सो विस्वश्लोक हाथी तीय येक कवल्य मुको कचिचि मेड़ यकमोचुसो यश यकमु संचितमो वो कटु मुख मुकोशे छद्दीक्य दिवती स्वश्लोक छिदी सोड़ दत्तको होता क्लेशनुको पूरा सल ऋकीनोस्ल्टुवाय छि कडय विवेक्यादि साम अब्बु गई यल सुबेला धर्मेकुड गई ये, ये, ये, ये हालिम क्लेश कर्म मिलातको फिर क्रासो वगतीश्लोक क्लेशमस्ंग्र मुल मुनक्य भेदुण ज्ञानको फ्र घ्रात कारणी कायमत यको रवरव સોડત્યમામોસે યલ્લય મુજા યસગ્ય હાળિ પરીણા ક્રમા શું ગુણુ હ્રીમળ સુટ્યકિન્બંધન હોયલુવાય ક્રમમે વોક્યક્ષણ મમ ये योगि योगिमेन तनु पिणा पर्यतम भन्धान तगंधि बढ़त्षुको भंदयीषे तकोण सुटिणिमुं अंगुंती सोगन्धनीमुं वुजुर्दत्ति स्वस्वय प्रतिष्ठाश्यक